यह हुआ था ये ये सब हो गया था यहां से हो ये। नहीं अब ग्रामा दक्षा कुटुंबिका करतीस शुरू हो रहे थर्टी सेवन कस्मात पुनर्वृद्धो परीक्षण ये प्रश्न आया कि संपूर्ण जो करण हैं वो क्या करते हैं अंत में जाकर बुद्धि को देते हैं जैसे उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष ग्रामाध्यक्ष कौटुम्बि से कर लेकर के विषय अध्यक्ष को देता है विषय अध्यक्ष विषयाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है अध्यक्ष भूपति को उसी प्रकार इंद्री मन को मन अहंकार को अहंकार बुद्धि को क्यों देता है ये प्रश्न आया तो वही प्रकार कह रहे है अकस्मात पुनर्वृद्धो ये इतने कर्ण है वो सम्पूर्ण बुद्धि को क्यों देते है क्या प्रयोजन है क्या लाभ है क्योंकि जैसे मन भी हमारा अंताकरण है बुद्धि भी अंताकरण है अहंकार भी अंताकरण है बुद्धि क्यों मन को न दे दे, मन ही बुद्धि क्यों देता उल्टा क्यों न हो जाए न तो बुद्धि अहंकारा न तो बुद्धि ही अहंकारा द्वार मन से व आपने कहा बुद्धि आप को सब लोग देते बुद्धि अहंकारा कथम न प्रयचती अथवा मन से द्वारा कथम न पी अथवा मन जो द्वार है जो बुद्धि और जो अहंकार जो द्वारी है प्रधान मन किसके अपेक्षा प्रधान है तो इंद्रियों के अपेक्षा और अहंकार किसके अपेक्षा प्रधान मन के अपेक्षा द्वारी मान प्रधान तो क्यों बुद्धि को ही संपूर्ण पदार्थ जाकर देते हैं अहंकार को कौन बुद्धि अहंकार को क्यों नहीं देती अहंकार अच्छा, को प्रधान मान लिया या बुद्धि को गौण मान लिया जाए अथवा मन को प्रधान मान लिया जाए बुद्धि अहंकार को गौण मान लिया जाए इस पर यह कारिका का उत्थान करते मिश्र ने क्या किया भूमिका बनाई कि की कस्मात बुद्धो प्रयत्न्ती बुद्धि को ही क्यों देते न तो बुद्धि ही अहंकारा बुद्धि अहंकारा द्वारिणे अथवा अच्छा, बुद्धि मन से द्वारिणे अहंकार रूप द्वार को क्यों नहीं देती है क्यों मन रूप द्वार को क्यों नहीं देती है स्परा इत आह सर्व प्रत्युपभोग यस्मात्ष से साधयत बुद्धि सव चा विशनष्टि पुनः प्रधान पुरुषातरम सूक्ष्म बुद्धि सबसे प्रधान है क्यों प्रधान है सर्व प्रत्युपभोग पुरुष से बुद्धि क्या करती है पुरुष के संपूर्ण उपभोग को सिद्ध करती है पुरुषस्य से प्रत्युपभोगम बुद्धि साधित यहाँ जिस कारण से बुद्धि क्या करती है संपूर्ण उपभोग जो सुख दुख अन्यतर जो साक्षात्कार जो लोग भोग है उस भोग को के प्रति संपूर्ण वस्तुएं प्रदान करती है इसलिए बुद्धि है मन और अहंकार के अपेक्षा प्रधान अथा बुद्धि का सीधे सीधे पुरुष से संबंध है वही सर्वम प्रति मन उपभोग देती है पुरुष को इसलिए साधय बुद्धि असैव चा विनसृष्टि और वही बुद्धि क्या करती विवेक ज्ञान के द्वारा पुरुष प्रकृति का जब ज्ञान हो जाता तब तो कई करा देती है इसलिए बुद्धि प्रधान है सही सामान्य बुद्धि एवं विषनष्टि किम विशनष्टी प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म जो प्रधान और पुरुष के बीच में जो अंतर है अत्यंत सूक्ष्म उसको बताने वाली कौन है बुद्धि इसलिए इन संपूर्ण जो कर्ण चार करण है दस बाह्य करण एक मन एक बुद्धि और अहंकार इन तेरह करणों में बुद्धि ही प्रधान है उसका कारण क्या है कि बुद्धि ही क्या करती संपूर्ण पुरुष के भोग को सिद्ध करती है और मोक्ष को वही सिद्ध कराती है क्या कराती है मोक्ष को ही वही सिद्ध कराती है, क्या है हमारी है? बुद्धि उसमें प्रधान है उन्होंने कहा क्यों प्रधान है तो उन्होंने कहा मोक्ष को भी सिद्ध कराती हुई है वही इस <गारा> नष्टी प्रधान पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म प्रधान और पुरुष के बीच में अत्यंत जो सूक्ष्म है वही कराती है आप उस पर लिखने जा रहे है तो कौमदी का सर्व इति पुरुषस्य पुरुषार्थस्य पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ दो है न एक भोग एक अपवर्ग दो पुरुषार्थ भोग और अपवर्ग दो जो पुरुषार्थ हैं उन दोनों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली कौन है बुद्धि है इसलिए पुरुषार्थस्य से प्रयोजक पुरुषार्थ का प्रयोजक है माने पुरुषार्थ से प्रकृति प्रवर्तकत्व मैंने यह क्या का प्रयोजक उसे जन जन, जन जन्य का जो जनक जनक का जनक होता उसको बोलते हैं संस्कृत में प्रयोजक इसलिए यह बुद्धि क्या है संपूर्ण पुरुषार्थ का प्रयोजक है क्योंकि बुद्धि के द्वारा क्या होगा प्रकृति पुरुष का ज्ञान होगा जब प्रकृति पुरुष का विवेक तब मोक्ष रूप अपना सीधे सीधे बुद्धि से नहीं होगा बुद्धि द्वारा क्या होगा प्रकृति पुरुष का विवेक होगा जब विवेक होगा तब क्या होगा मोक्ष हो गया तो एक बीच में आ गया इसलिए इसका नाम हो गया प्रयोजक यदि बीच में कोई नहीं होता तो क्या कहलाता जनक इसलिए उन्होंने कह दिया परिपुरुषार्थस्य से मन भोगस् प्रयोजकवात तस् यत साक्षात्न और उस पुरुषार्थ का साक्षात साधन कौन है प्रधान है कौन है प्रकृति है वही कह रहे हैं प्रयोजक तस्य पुरुषार्थस्य साक्षात जो साधन यद्यपि क्या है प्रधान है इसलिए साक्षात साधनम तत्प्रधानम अतः बुद्धि प्रयोजक है जनक नहीं है इसलिए इसीलिए बुद्धिश्च अस्य साक्षात प्रधान का साधन कौन है बुद्धि है तस्मात्व प्रधानम इसलिए वही क्या हो गई बुद्धि इस समय इन दोनों में प्रधान भूत है मन में अहंकार में एकादश इंद्री मान जो दस इंद्री मन और अहंकार में बुद्धि प्रधान है क्यों प्रधान है क्यों वही पुरुष और प्रकृति के सूक्ष्म को ज्ञान कराती है वही कहने जा रहे बुद्धि शास्त्र साक्षात साधनम तस्मात सही व सही मन बुद्धि एव प्रधान इसलिए बुद्धि क्या है प्रधान है यथा सर्वाध्यक्ष जिसे सर्वाध्यक्ष क्या करता है भूपति को देता है पीछे वाले श्लोक में आया था उसी प्रकार सर्वाध्यक्ष कौन है हमारा तो सर्वाध्यक्ष हमारी है प्रकृति क्या है सर्वाध्यक्ष जो प्रकृति है उसी पर कहने जा रहे हैं यथा सर्वाध्यक्ष साक्षात राजात साधन प्रधानम जो सर्वाध्यक्ष है वो राजा को जैसे संपूर्ण ग्राम के अध्यक्ष ने दिया विषयाध्यक्ष को विषयाध्यक्ष सर्वाध्यक्ष को सर्वाध्यक्ष ने दिया राजा को उसी प्रकार इंद्रियों ने दिया मन को मन ने दिया अहंकार को अहंकार ने दिया बुद्धि को और बुद्धि का सर्वाध्यक्ष कौन है मन बुद्धि में कौन राजा कौन है प्रधान प्रकति वहाँ तक पहुंचाया सर्व यथा सर्वाध्यक्ष साक्षात राजार्थ साधन तया प्रधान राजा के अर्थ का साधन होने से क्या प्रधान है उसी प्रकार यहाँ पर भी जो बुद्धि है वह क्या है प्रधान है क्योंकि प्रकृति पुरुष के दोनों के सूक्ष्म अंतर को बताने वाली है इतरी ग्रामाध्यक्ष विषयाध्यक्ष ये जितने के जितने और ये सब क्या है गौण है ये क्या है अब प्रधान वे लिख है इतरे ग्रामाध्यक्षादय प्रति गुणभूता सर्वाध्यक्ष के प्रति ये उसके गुणभूत गुण मान्य उपकार उसके क्या पीछे चलने वाले ग्रामाध्यक्षादय तम प्रति गुणभूता बुद्धि पुरुष सन्निधान तत्या अब किसी ने कहा क्योंकि इनके यहाँ प्रकृति और जो पुरुष का संयोग तो नहीं होता निर्ल असंगो पुरुष इस पर बुद्धि पुरुष केवल प्रतिबिंब पड़ जाता।, जाता है क्या पड़ जाता है प्रतिबिंब छाया पड़ जाती क्या पड़ जाती है छाया उसी लिख लिख दिया कि वही कहने जा रहे हैं बुद्धि ही, ही। पुरुष संधानात्मन बुद्धि पुरुष के सन्निधान से पुरुष की छाया पड़ जाने से तद रूप में क्या हो पुरुष रूप ही बन जाती है सर्व विषय उपभोग पुरुषस्य से तब पुरुष के संपूर्ण जो भोग है और अपवर्ग है उनको क्या करती है बुद्धि सिद्ध करती है बुद्धो बुद्धिश पुरुष में वित्ती तथा चाहुषम तदेव रूपम सर्व विषय उपभोगम पुरुष से किसी ने कहा आपने कहा सर्व प्रति उपभोगम तो जो उपभोगम उपभोगम प्रती प्रत्युपभोगम ऐसा अब भी भाव समाप्त करते हैं तो उसमें एक विशेषण उपभोग शब्द का क्या अर्थ है तो कहा सुख दुखान अनुभव भोगा भोगहा उपभोग घटक जो भोग शब्द है उपभोग का अर्थ कहते हैं नैयारी भी कहते हैं सुख दुख अन्य साक्षात्कारो भोग साक्षात्कार के ये चाण पर्याय वाची है तो यहाँ अभी क्या कहने सुख दुख अनुभव भोगाहा तरसंग्रह की दीपिका में क्या लिखा सुख दुख अन्यतर जो साक्षात्कार वही क्या है भोग है वही यहां भी लिखा सुख दुखान दुखानुभवा भोग सुख अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम इन सुख दुख दोनों के जो अनुभव का नाम भोग है सच अबुद्ध बुद्धिश पुरुष रूप में भी थी वह जो सुख दुख अन्यतर जो भोग हो रहा वह बुद्धि में हो रहा है अब बुद्धि उस पुरुष के संधान से छाया पड़ जाने के कारण वह पुरुष रूप बन गई है इसे अग्नि है और तवा है तो अग्नि के संपर्क से तवा क्या कहलाने लगता है कि ये भी जला दिया है अत्यंत उनका संधान है उसी प्रकार पुरुष की उसमें अत्यंत प्रतिबिंब पड़ जाने के कारण वह बुद्धि भी क्या दिख रही है अब भोग का कारण बन जा रही है वही बुद्धिश्चा पुरुषे वेति सुरुष उपभोजयती क्या करती बुद्धि पुरुष को उपभोग मनुष्य को दुख अन्यतर साक्षात्कार करवाती है यथा यहालोचन सकल तदूपरिणाम बुद्ध उपस उन्होंने कहा था तत्प परिणाम परिमन गुण विशेषा अवस्था विशेषा का नाम यहाँ पीछे वाले कार्यक्रम में क्या क्या गया था परिणाम तो वही कहने जा रहे हैं कि पहले क्या कहता है यथा अर्थालोचन मन इंद्रियाओं ने अर्थ का किया वह अर्थालोचन कहाँ गया मन के बाद मन ने क्या किया संकल्प किया संकल्प की धा तो कहाँ गया अहंकार के बाद उसने क्या कि अभिमान किया इसलिए यथा अर्था लोचन संकल्प अभिमान तद रूप परिणाम व तद्रूप में परिणमित तो हो करके बुद्धौ उपसंक्रांता मन बुद्धि को चे जाकर अर्थात इंद्रियों ने किसको दिया मन को मन ने दिया अहंकार को अहंकार ने क्या दिया बुद्धि को एक क्रम है अतः तत्त परिणाम रूपेण बुद्धौ उपसाता मन चले जाते तथा इंद्री व्यापारा अपि बुद्धि इसलिए क्रम से इंद्रियों का जो व्यापार है वो बुद्धि के आधीन है इसलिए बुद्धि ही है जैसे पुरुष की छाया पड़ी बुद्धि में तो बुद्धि क्या कहलाई पुरुष ही कहलाई उसी प्रकार बुद्धि के आधीन व्यापार किसका है मन का बुद्धि के आधीन व्यापार अहंकार का है बुद्धि के व्यापार के अधीन व्यापार किनका है इंद्रियों का इसलिए सब का सब बुद्धि व्यापार ही कहलाएगा तथा इंद्री व्यापारा अपी जो इंद्रियों का जो व्यापार हुआ आलोचन वह आलोचन भी बुद्धि का ही व्यापार है अभी बुद्धि रेव स्व मन बुद्धि क्या करती अपना उसका व्यापार जो लक्षण है अध्यवसाय निश्चय स्व व्यापारेण अध्यवसायण एक क्या पारी भवंती माने एक व्यापारी भवंती माने इंद्री और बुद्धि ये अपने निश्चय रूपी व्यापार के दोनों एक मत दोनों का हो जाता है इसलिए वो क्या है बुद्धि का ही व्यापार किसका व्यापार है इंद्री का क्योंकि अध्यवसाय जो निश्चय रूप जो व्यापार बुद्धि का है उस बुद्धि व्यापार के साथ इंद्री का व्यापार एक हो जाता है उसी प्रकार जैसे दृष्टान यथा स्वैन्य न सा ग्रामाध्यक्ष आदि सैन्य सर्वाध्यक्ष भवती जैसे गांव की सेना अलग है मान लीजिए प्र... जो प्रदेश की सेना पुलिस होती है फिर राष्ट्रीय बल होता है एक अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत हमारी सेना आती है तो या पुलिस बल यदि जाए किसका उपकार करेगी जो जो जिस सेना को उपकार करेगी और सेना देश को ये बताएंगे क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है कहाँ पर कौन जगह पर क्योंकि वो तो अनभिज्ञ बाहर से आए हैं तो यहाँ के लोकल उसी प्रकार ये कहने जा रहे हैं जैसे गांव की सेना ग्रामाध्यक्ष को उपकार करती है फिर उसकी माध्यम से क्या करती है विषयाध्यक्ष को करती है फिर विषयाध्यक्ष के उपकार के माध्यम से अंत में सर्वाध्यक्ष सर्वाध्यक्ष राजा को उपकार करता है वो यथास्वसैन इसे अपनी सेना के साथ ग्रामाध्यक्ष आदि सैन्यम जो ग्रामाध्यक्ष की जो सेना है सर्वाध्यक्ष सर्वाध्यक्ष के ही अर्थात संपूर्ण का मालिक कौन हो गया अब सर्वाध्यक्ष वह चाहे यहाँ की पुलिस हो चाहे प्रदेश की चाहे देश की चाहे जो ने, इंटरनेशनल स्तर में जो सेना है ये सब मिलकर किसका हो गया जब इमरजेंसी लेगा तो सब काम किसके अनुसार करेंगे केंद्र के अनुसार करेंगे राज्य के अनुसार कोई कार्य नहीं करेगा वही कहना जा तो इसका मतलब सब का मालिक कौन है वह सर्वाध्यक्ष ही है तथा सर्वम शब्दादिकम प्रति या उपभोग शब्द हुआ हुआ रस हुआ गंध जितना भी उपभोग है पुरुष से तम थी और इन, इन इंद्रियों के माध्यम से वह सबजा का मन को मन अहंकार को अहंकार को बुद्धि अब बुद्धि क्या करेगी पुरुष को देख करके साधन करेगी ननु पुरुष से उपभोग संपादिका यदि बुद्धि इन्होंने कहा संपूर्ण उपभोग का संपादन करने वाली यदि बुद्धि है तो फिर तो बुद्धि हमेशा रहेगी जब हमेशा रहेगी तो पुरुष का बुद्धि से अलग ना होना मोक्ष नहीं हो पाएगा पायेगा संपादिका यदि बुद्धि संपूर्ण पुरुष के संपूर्ण उपभोग की संपादिका यदि बुद्धि को मानोगे तब क्या हो जाएगा वह कभी हटेगी नहीं सर्वदा बनी रहेगी संबंध बड़ी निर्मोक्ष तत्व मोक्ष नहीं हो जाएगा इस पर उन्हें का इतता सही बचा विषनष्टि वही जो बुद्धि है वही पुरुष और प्रकृति के अंतर को बताती है इतना सुंदर लिखने जा रहे हैं विषनष्टि कि सही पश्चात प्रधान पुरुष अंतर विशेषम विषनष्टि की प्रधान क्या है जड़ है पुरुष क्या है चेतन है इस प्रकार का जो भेद ज्ञान करा के मोक्ष कराने के का काम कौन कराती है बुद्धि ही पश्चात प्रधान पुरुष अंतरम विशेषम विशनिष्टि मन प्रथकम करो प्रथक करती है यथा ओदन पाकम पचती मन जैसे ओदन पाक क्या करता अन्य पाकों से क्या करता है अलग कर देता है तदवद बुद्धि अनवर्गा पुरुषार्थो दर्शिता उसी बुद्धि ने उस पुरुष को भोग पुरुषार्थ दिया उसी प्रकृति प्र, प्र, बुद्धि ने क्या किया उसको मोक्ष भी प्रदान कर दिया क्या कर दिया मोक्ष भी प्रदान कर दिया वही कर अनवर्ग पुरुषार्थो दर्शिता ननु प्रधान पुरुष जो अंतर कृतकत्वात अप्रधान और पुरुष का जो अंतर जो भेद भे, है वह तो किसी न किसी संयोग से, से जन्ित हो जाने से उस प्रधान पुरुष के जो भेद और उस भेद ज्ञान से जायमान जो मोक्ष तो ये कहना जा प्रधान पुरुष का जो अंतर है वह अनित्य है तो उस अंतर से जायमान जो मोक्ष है वो भी क्या हो जाना चाहिए अनित्य होना चाहिए क्या हो जाना चाहिए अनित्य हो जाना चाहिए वही कहने जा रहे हैं कि कृतकत्वात अनित्य मान प्रधान और पुरुष का जो अंतर मान जो भेद है वह कृतक है मान्य किसी कारण जुड़ा हुआ है तत्कृत्य और उस अंतर से होने वाला क्या है हमारा मोक्ष होने वाला है जब ये कहना चाह रहा है जो उसका जो अनित्य है यदि तदनित्य तत, तत, माने हो सके पुरुष और प्रकृति का जो अंतर है वो अनित्य है तो उससे होने वाला मोक्ष भी क्या होना चाहिए अनित्य होना चाहिए चाहे होता नहीं है इसीलिए कहने अता लिखित अताहा सूक्ष्मम वो अत्यंत क्या है सूक्ष्म है सूक्ष्मम दुर्लक्षम तदंतर माने उसको हम समझ नहीं सकते हैं अत्यंत दुर्लक्ष है माने किसी के द्वारा उसे माने पुरुष के अतिरिक्त कोई उसे समझ नहीं पा सकता है अर्थात प्रधान से के पहले से वो विद्यमान था अब अविवेक के कारण लग रहा था नहीं है अर्थात सूक्ष्म जैसे यहाँ पर बहुत से कण उड़ रहे हैं परंतु सूक्ष्म यंत्र से दिखे तो कोई कहे कि सूक्ष्म यंत्र से उन कणों को पता कैसी बात नहीं है पहले से क्या हो रहा है जब वो कण घूम रहे थे उसी प्रकार यहाँ प्रकृति और पुरुष का जो वह भेद था अपवर्ग था अलग अलग विवेक था वो पहले से था परंतु इसने क्या किया बुद्धि ने उसको दूरबीन की तरह दिखा दिया इतने कार्य किया इसीलिए अत्यंत सूक्ष्म दुर्लक्षम तदंतरम उनका जो भेद है वह दुर्लक्ष है पहले से विद्वान इसलिए वह उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए वह अनित्य नहीं होगा प्रधानम सविकारम अन्यता और प्रधान क्या होता है अपने विकार जो बुद्धि प्रधान का विकार बुद्धि बुद्धि का विकार अहम अहम का विकार इंद्रियां ये सब चला वही प्रधानम सविकारम अन्य मैंने प्रधान का अपना विकार बुद्धि के सहित भिन्न है अहम अन्य मैं अन्यू इसी का नाम है विवेक प्रधान अपने कारणों के सहित भिन्न है और मैं उससे अन्य हूँ इसी का नाम क्या हो गया विवेक पुरुष चिंतन करता है प्रधानम सविकारम अन्य अहम अन्य इति विद्यमान जो पहले से यह भेद था उस अंतर को अविवेकी इबा अविवेक ने क्या कर दिया अविद्यमान की तरह कर दिया जैसे किसी के गले में माला है परंतु इतना कपड़ा पे नहीं मिल रही है तो क्या कहता है कि माला हट गई खो गई फिर किसी से पूछता है कि माला उसने तो कहा देखी यही है, है तो या फिर खुद खोजता मिले है, तो कहते है, तो हैं प्राप्त से प्राप्ति ही मैंने जो पहले से प्राप्त था वही मिल गया तो कहता मुझे प्राप्त हो गया उसी प्रकार यहाँ पर प्रकृत सविकार प्रधान अन्य है पुरुष मैंने मैं अन्य इस प्रकार के पहले से ही अंतर विद्यमान था अविवेक के कारण वह अविद्यमान प्रतीत हो रहा था आप उसने बुद्धि ने क्या कर दिया उसी को बता मात्र दिया उसने कुछ उत्पन्न नहीं किया अविद्यमान भी अविवेक अविद्यमान भी बुद्धिर्बोधयती न तू करोती बुद्धि ज्ञाप्य है न तू करता जनक नहीं है एन यदि जनक होती तो अनित तो हो जाता पर अनित नहीं है मान यहाँ अनित नहीं अतः अपवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म है सूक्ष्म होने के कारण को बुद्धि बताई वो अनित्य नहीं है ये न अनित्यत्व इत्यर्थ न अनित्यत्म करण प्रतिपादन कर्ण कैसे कहते हैं जो प्रतिपादन करे वही कर्ण है पीछे आया अब यह कर्णों का प्रतिपादन का तदेव कर्णानी अभी तक कर्णों कितने हमारे कर्ण हैं त्रयोदश उनके कार्य क्या आहार धारे प्रकाश अंत तक मोक्ष तक ले गए अब बताने जाए उन कर्णों के विशेष भेद बताने विशेषा विशेष आशा साधन अच्छा। कारिका में वही त्रिभुत कर्णम त्रिबुदेषा विशेष आशा इस प्रकार का जो कहा था बुद्ध इंद्रिया तेषा पंच विशेषा विशेष विषयाणी बाग भवती शब्द विषयाशेषाणी तो पंच विषय चौतीस कारिका में बताया गया था विशेष और अविशेष उन्ही बातों को कौन से विशेष है और कौन है अविशेष इस अड़तीसवी कारिकाए बताने जा रहे हैं तदेव कर्णानी विभज्य मन कर्णों का विभाग करके विशेषा विशेष भिसेश जो उनके विषय हैं, उनका विभजते विभाग करने जा रहे हैं ईश्वर कृष्ण जैसी प्रतिज्ञा वाक्य लिख रहे है वाचस्पति मिश्र तन मात्राणी अभिशेषा का नाम है अभिशेष ते भूतानी पंच पंच भ उन पाँच तन मात्राओं पंचे भेब पंच भूतानी उन पांच तन मात्राओं शब्द से आकाश शब्द सहित स्पर्श तन से वायु शब्द स्पर्श और रूप तन से तेज शब्द स्पर्श रूप रस तन से हमारा जल शब्द स्पर्श रूप और रस सहित गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होती है पीछे वाचस्पति मिश्र ने कहा इसे आकाश वेदांत भी आकाश से वायु उत्पन्न हुआ फिर आकाश आकाशवाय से मिलकर क्या उत्पन्न होगा तेज क्योंकि कारण धर्म कार में आते हैं उनको स्पष्ट तया करने के लिए इसे बोल देना चाहिए वही कहने तन्न मात्राणी तन्मात्रा है अविशेष जो एक शब्द तन्मात्रा एक होगा हमारा स्पर्श तन्न रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा और गंध तन्न मात्रा जिनका उपादान कारण कौन था तामस था मन दो प्रकार का अभिमान अहंकार सा तो उसका तामस वाले से उत्पन्न हुआ था अस्त्विक वाले से एकादश इंद्री वही कहने तन्न मात्राणी विशेषा तेभ्य पंचभ्य पंच, पंच भूतान उनसे पांच भूत उत्पन्न हुए विशेष भूत हो गए विशेष और तन हो गई अविशेष उनमें भी तीन भेद जो विशेष हैं शांता माने घोरा माने राजसाहा मूढ़ा माने तामसाहहा ये तीन भेद शांता माने सात्विक और घोर माने राजस है मूढ़ मूढ़माने तामसाह अब लेकर शब्द आदि तन्न मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो तन्मात्र इनका नाम है सूक्ष्मणी इन्हीं को वेदांत में अपीकृत पंच महाभूत कहलाते हैं नचये साम शाम शांत तत्वादी अस्थि उपभोग योग्य यद्यपि इनमें भी तीनों गुण है तन्मात्रा में भी क्या है तीनों गुण हैं कौन कौन तीन गुण सत्व रज और तम वो अत्यंत सूक्ष्म है की वो हम उपभोग उनका कर नहीं सकते जैसे यही पर सर्वत्र जो वायु है पंखा न चले तो उपभोग नहीं कर सकते हैं पंखा चल रहा है तो उपभोग कर ले रहे हैं उसी प्रकार कह रहे हैं वो अत्यंत सूक्ष्म है यद्यपि वो भी तीन प्रकार के हैं फिर भी उपभोग नहीं कर सकते हैं इसलिए वही कहना चाम एसाम तन मात्राणाम शांतर अस्थि उपभोग योग्य उपभोग योग्य नहीं है इसलिए मात्र शब्द का तन्न मात्रा माने बीस मने तन्मात्रा से उनको शांत घोर मूड उपभोग योग्यता को हटा दिया गया इसलिए तन मात्र है उनमें कोई शांत घोर और मूड भेद उनमें पता नहीं चलता विशेष मात्र शब्दार्थ अविशेषान उक्तवाने अविशेष को कह करके विशेषान वक्त उत्साहते माने अविशेष कौन हो गए तन मात्राए उनको कह उ मैंने कह करके विशेषान माने जो पंचभूत हैं उनको बक्तुम बक्तुम उत्पत, उत्पत्तिम उत्पत्तिशा महा मान्य कहने के लिए पहले उन पंचभूतों को उत्पत्ति कहने जा रहे हैं तो पंचभूत किससे उत्पन्न हुए पंच तन मात्राओं से जो पांच तन पंच भूत पंचभूत उत्पन्न उनका नाम हो गया विशेष विशेष का मतलब स्थूल और अविशेष का मतलब सूक्ष्म वही कहने जा रहे हैं इति अविशेषान अभ, उक्ता विशेषान बक्तुम माने उन विशेषान वक्त उत्पत्तिम तेषा विशेष को कहने के पहले उनकी उत्पत्ति आहते तन मात्रे तन मात्राओं से उत्पन्न होती है पांच महाभूत यथा संख्यम मन यथा संख्यमेशा समान क्रम से लगा देना है माने आके आकाश तन मात्रा से केवल आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से मैने तन्मात्रा तन्मात्रा सहित वायु वायु से क्या है इस से क्या उत्पन्न उत्पन्न है? हुआ, आकाश वायु तन्मात्रा मात्रा व्याम क्या हुआ तेज उत्पन्न हुआ फिर आकाश की तन्मात्रा, वायु की तन्मात्रा, तेज की तन्मात्रा, इन तीनों के सहिता जो हमारा रस तन्मात्रा है उसे क्या उत्पन्न हो जाएगा जल फिर आकाश तन और वायु तन मात्रा तेज तन्मात्रा जल तन मात्रा सहित गंध तन मात्रा से उत्पन्न होगा पृथ्वी ये भूत की उत्पत्ति बता रहे तन मात्र भी यथा संख्य एक पहले एक केवल तन है, फिर एक के बाद दो तन्मात्राएं हुई दो के बाद तीन तन मात्राएं हुई तीन के बाद चार तन मात्राएं से होगा और चार के बाद पांचों मिल करके भूतानी आकाश मने आकाश जो शब्द गुण का आश्रय है अनिल मने अग्नि अनिल आकाश और अनिलने वायु और क्या आकाश अनिल अरे वायु अनिल अग्नि और सलिल माने जल और क्या हो गई सलिल अवनी माने पृथ्वी अवनी माने पृथ्वी तो आकाश से क्या उत्पन्न हुआ अनिल माने वायु उत्पन्न हुआ वायु से क्या हुआ अनिल उत्पाने बनी और उसके बाद हुआ सलिल जल अवनी माने पृथ्वी ये पांच भूत है पंच तन्मात्र पांच जो तन मात्राएं हैं अस्ट ईसाम भूता उत्पत्ति इन पंच तन मात्राओं से पांच भूतों को उत्पत्ति हुई विशेषत्व किमातम मातम का ये विशेष है इसे लाभ क्या हुआ विशेष कहने मानी तन मात्राएं और पंच भूतों भेद क्या हुआ तो ये भेद हो गया पंचभूत हो गया स्थूल और तन्मात्राएं हैं सूक्ष्म वही कह इन दोनों में क्या भेद आया विशेषत्व कि विशेष होने से क्या लाभ हुआ इत स्मृता विशेषा कुतः विशेषा स्मृता क्यों पंच तन मात्राओं की कार्य होकर पंच तन मात्राओं से विलक्षण है कि इनमें तीन चीजें प्रतीति होती हैं वो तीन चीजें वहां प्रतीति नहीं होती हैं कौन कौन शांता घोरा मूढ़ाश चकार शब्द का प्रयोग किया है तो एको हेतो द्वितीय समुच्चय मैंने शांत भी है घोर भी ऐसा दो दो का समुच्चय करना सब जगह यशमात घटा रहा यस्मात आकाशादिशु स्थूलेश सत्य प्रधानता क्यूँकी आकाश स्थूल उसमें सत्य प्रधान होने से कीचित शांता वहीं पर कुछ क्या होते हैं? शांत सब लिया सुख दिया प्रसन्नाह। प्रसन्न कौन होता है मैंने अत्यंत लघु सत्तम लघु प्रकाश इष्टम इसलिए कह दिया प्रसन्ना लघु भूता सूक्ष्म भूता की रज तया घोरा कुछ रज प्रधान है वो घोर दुख का कारण है उनका एक स्थिति नहीं अनुस्थित चंचल होने से केचित तमा प्रधान आश्रणा गुरु वह मन भारी बिषण मान दुख देने वाले और कहीं से गुरु माने भारी पनिया तेयमी परस्पर व्यावृत्ता अनुभूय मान विशेषा ये एक दूसरे से विलक्षण विलक्षण प्रतीत होने कारण ये सब तीनों क्या है विशेष कहे जाते हैं क्यों विशेष एक दूसरे को व्यावृत्त की स्थूला अंत विशेष का स्थूला चा उच्चन्ते। इन्हीं का नाम स्थूल तन मात्राणी तो अस्मदाद भी तन मात्रा है वो योगी पुरुष तो उनको देख सकता है परंतु तो हम लोग नहीं इसलिए अस्मदाद भी ही। परस्पर व्यावृत्ता नानुभूंते जो तन हैं उनका अनुभव मानव जो साधारण जीव है वो नहीं कर सकता है क्यों नन भोजन अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अविशेष आयती सूक्ष्म उनको इसलिए अविशेष सूक्ष्म कहते हैं जैसे वही मेघमंडल जब अपने सूक्ष्मा में होता तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं परंतु तो योगी क्या करेगा उसी अत्यंत सूक्ष्म मेघ से ही बारिश करा सकता है वो क्या उसको समझ जाता है इस प्रकार से अड़तीसवी कारिका ने बताया कि विशेष क्या चीज है तो पंचभूत हैं और अविशेष क्या चीज है तनमात्राएं हैं क्यों वह अभिशेष हैं उनमें तीन हेतु तो दिया शांत घोर मूड यह अभिव्यक्त रूप में है और सूक्ष्म जब तन्मात्राओं में भी हो अन रूप में है अब का विशेषाणाम आवातर अब विशेषों के भी आवांतर मैने शांत के कई वेद बताने वाले हैं घोर के कई भेद बताने वाले और मूड के इसीलिए कहने विशेषाणाम आवांतर विशेषम आह उन तलिका में उन विशेषों के जो उपभेद हैं अन विशेषो के आवांतर जो भेद हैं उनको बताने के लिए ईश्वर कृष्ण लिख रहे हैं सूक्ष्म मातृ पितृजा सह प्रभूत स्त्रिधा विशेषा स्यु सूक्ष्म नियता मातृ पितृजा निवर्तनते निवर्तन्ते उन्होंने कहा मातृ पितृजा सूक्ष्म माता पिता से, से तेव तो हमारे पास सूक्ष्म आ जाते हैं मात्र पितृजा सूक्ष्म जो हमारे सूक्ष्म है वो हमारे माता पिता से ही आ जाते हैं और सह प्रभुत उत्पत्ति के साथ त्रधा वो तीन विशेष हैं पीछे आया ना त्रधा विशेष आशु सूक्ष्म है मात्र पितृ से जायमान है जो उत्पन्न होने वाले के साथ साथ त्रिधा विशेष आसु सूक्षमा तेसाम नियता उनमें नियत माने व्यापक है मातृपित्र जा पश्चात निवर्तन्ते। मातृ पित्र से जो आने वाले वो क्या हो जाते हैं बाद में हट जाते हैं उसी प्रकार यहाँ लेकर हैं विशेषा स्यूह तान विशेष प्रकाराना सूक्ष्म इत्यादि सूक्ष्म देहा परिकल्पिता जो सूक्ष्म देह है मान सट कौशिक जिसे शरीर कहते हैं वही यहाँ लेकर छह चीजें कौन कौन सी है इस शरीर में आती है माता के भाग से तीन आती हैं और तीन पिता के इसमें क्या चीजें हैं छह छो कितना सुंदर लिख रहे हैं सूक्ष्म देह परिकल्पिता माने सूक्ष्म माने से ज्ञापित जो परिकल्पित माने जो ज्ञापित मात पितृा सठ कौशिका माता पिता से उत्पन्न होने वाला छह चीजें हैं क्या छह चीजें हैं तो उन्होंने कहा सठ भी कोश निर्मिता शौशिका को कोश माने अच्छादन तो छह कोशों से निर्मित होने का नाम क्या है सठ कौशिक शरीर का नाम सूक्ष्म शरीर का नाम क्या एक सठ कौशिक क्योंकि सठ फिर कोश भीर निर्मिता कोशो से निर्मिता है वो छह चीजें कौन चीजें हैं? तो गिना रहे मातृता लोम लोहित मानसानी माता के अंश से क्या था ये रोम लोम हो गए शरीर के ऊपर लोहित माने लालपन जो हुआ लोहित माने हुआ और मांस जो मांस भाग किसका है मातृपक्ष का पितृजा स्नायु और अस्थि स्नायु है जो गोल जो, जो होता है ना जिसमें ना ये सब स्नायु के अंतर्गत आएगा और फिर उसके अस्थि दूसरा भाग में आएगा इसलिए ये सब चीजें क्या है हमारा स्नायु है इसलिए कह रहा है स्नायु अस्थि और मज्जा ये किससे उत्पन्न होते हैं पिता के भाग से आते हैं इतिष्टो ये शट का गणा ये समुदाय हो गया छः का इति प्रकृष्टानी महंत भूतानि फिर उससे महाभूत उत्पन्न हुआ प्रभुतानि तय सहा माने जो या शरीर उत्पन्न होता पंच भूतों के साथ साथ ये भी आते हैं सारे इसलिए कह दिया भूतई ही सहा माने जो पांच भूत हैं जो स्थूल हैं प्रकृष्ट है महात है सूक्ष्म शरीरम एकम और सूक्ष्म एक है मात पित्र जो द्वितीय और माता पिता से जायमान कौन हुआ स्थूल शरीर द्वितीय शरीर हो गया और महाभूतानी पांच महाभूत क्या हो गए तृतीया महाभूत वर्ग हेतु घटादी नाम निवेश महाभूत वर्ग कौन सा है तो ये घट पटादी एक शरीर महाभूत का किसका ये सब है महाभूत का उसी उन्होंने कह दी महाभूत वर्ग माने समुदाय में घटादियों का निवेश है सूक्ष्म मातृ पितृे हो, हो विशेषम आहा सूक्ष्म जो माता पिता से जायम जो देह है उसमें और भूत से जायमान जो घटपटाज उन दोनों में क्या अंतर है कह अंतर है क्या लिख रहे हैं सूक्ष्म महा तेषाम विशेषाणाम मध्ये ये नियता हा ये नित्य है कब तक मुक्ति पर्यंत नहीं जाएगा माता पिता या जो संस्कार है वही वाला कड़ी पढ़ाई तो पहले ही फूट जाएगा इसलिए कहने जा रहे हैं तेषाम विशेषाणाम मध्ये जो तीन प्रकार के जो विशेष हैं उन विशेषों के मध्य में क्या हो जाएगा हमारा तो बताने जा रहे है क्या मात पितृजा नियता मन नित्या कुता निवर्तन ती रसानता भसमाता वीडांता वेती कुत्व तो जा करके रसमाने जल में मिल जाते हैं कुछ क्या हो जाए रसा लिखना है रसानता रसा पृथ्वी सै अंते शांत मान रसा शब्द करते रस रहते हैं पृथ्वी में कटु अनु सब रस किसमें रहते हैं इसलिए रसांत शब्द का इन्होंने क्या कर दिया पृथ्वी अर्थात रसानता रसा पृथ्वी सही बंती शांति प्रसांत मन पृथ्वी भावा पन्ना दूसरा अर्थ कहने जा रहे हैं दूसरा अर्थ क्या भस्मानता भस्मान राखी आप जाने रहे हैं उसको प्राप्त जला देना कोई कह रहे हैं भस्मानता कैसे तो विड बिष्टा तीसरो अवसाने शरीर से अथवा विड माने होता है जो शौच मल उस रूप को जाकर क्या हो जाता उस रूप में परमित हो जाता गंदा हो जाता है इसलिए तीन दिया रसानता भसमानता विडांता वात्र जा रूपेण निवर्तन्ते हट जाते हैं वही लिखाए नीचे रसानता मन पृथ्वी रूप को पाठ कर लेते हैं वा हो जाते हैं और विडमानिष्टा त्योभ साने शरीर माने अंत में शरीर तीन गति है यह तो पृथ्वी रूप को हो जाएगा या तो मल रूप में हो जाएगा या तो गल के एकदम जल रूप में हो जाएगा क्या हो जाएगा जल रूप में हो जाएगा वही कहना निर्वाध गलित क्षतिभाव जब गलेगा धीर तो क्षतिभाव हो जाएगा दग दग क्या हो जाता है भस्मी भाव हो जाता है और कृपया दीर्भुक्त जब जीव खाएंगे तो मल बन जाएगा मैंने सम्य हेतु सीधे नहीं बनेगा जो हमारा रसांत कौन वाला होगा जो धीरे धीरे गलता रहेगा डाल दिया गया गलता रहा गलता रहा हो जाएगा धीरे धीरे रस रूप में जैसे आप कोई मर के पड़ा है धीरे धीरे क्या हो जाएगा गल के मिट्टी बन जाएगा दूसरा क्या हम लोग हरिशन्द्र घाट में क्या किए जला दिए तो क्या हो जाएगा वो भस्मांत हो जाएगा आ एक खेत में डाल आए और खा गए जानवर सब तो क्या हो गया मलांत हो गया यही तीन गति शरीर की अशांता है भस्मानता बिडांता एक क्रम से चला अगर अशांत कौन होगा जो, जो गल के होगा और अशांत कहलाएगा जो जलाया जाएगा वसमांत कहलाएगा जो जानवर खा लेंगे वो क्या कहलाएगा विडांता वीति जो मात्र यह जो छठ शरीर की ये गति है कौन सी शरीर की छठ कौशिक माने जो स्थूल शरीर का मतलब है ये शरीर इसकी यह अंतमित गति है क्या है ये नियत गति यही तीन में से कोई एक होना ही है इसके तत्व से कोई गति नहीं है सूक्ष्म शरीर भूक्त शरीर में कितने अंग अवय होते हैं इस बात को बताने के लिए चालीसवा कार्य आरम्भ हो रही है पूर्वोत्पन्न असक्तम नियतम महादादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरती निरुपभोगम भावीर आदिभातम लिंगम इन्होंने कहा पूर्वोत्पन्नम मान या जो प्रधान के पहले आदि सर्ग में जो उत्पन्न हुआ है सूक्ष्म जो शरीर है वो बहुत पहले चला रहा कोई इता नहीं है कब से आ रहा इसलिए उन्होंने कह दिया पूर्वोत्पन्नम अकस्मात माने जा सृष्टि के आरंभ में कब सृष्टि सृष्टि भी क्या है अनादि है माने कब आया सूक्ष्म शरीर पहले आया इसलिए पूर्वोत्पन्नम और पहले सूक्ष्म शरीर आया उस समय वो किसी से संबद्ध नहीं तो इसलिए असक्तम और क्या नियत है जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक, तक रहने वाला है महादि सूक्ष्म पर्यंतम इंद्रियों से लगा के महाद अर्थात पांच एकादश इंद्री और मन और बुद्धि और अहंकार उस मन बुद्धि के अहकार की विशेष क्या है पंच प्राण है इसलिए कितने तत्व होगा इनके यहाँ सूक्ष्म शरीर के वही तो जैसे वेदांत में कितने सप्त दस अवय कम सूक्ष्म शरीर मान पंच ज्ञान इंद्री पंच कर्म इंद्री पंच प्राण मन और बुद्धि सत्रह उसी प्रकार यहाँ क्या होगा एकादश इंद्री मन के इंद्री में लगा दिए बुद्धि और अहंकार तो तेरह हो गए और उनका भी शेष भेद करोगे प्राण को भी अलग से जोड़ोगे जो उनका उसी तीन का भेद है वो कितना 18 हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 13 5 18 हो जाएंगे इनके यहाँ सूक्ष्म शरीर कितने अठारह वही महादाज सूक्ष्म पर्यंतम संसारती यही जो सूक्ष्म शरीर यही आता और जाता है निरूप भोग भाविर अधिभाषितम लिंग कैसे द्वारा भावई ही जो हमारे संस्कार रूप के द्वारा वहाँ अधिभाषित है वो लिंग वो संस्कार रूप में सब हमारा संसार उसमें पड़ा हुआ है उसके उसमें शरीर से कोई भोग नहीं हो सकता सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार किससे होगा स्थूल शरीर का जब माध्यम होगा तब हो सकता है अब बिना स्थूल शरीर के माध्यम से वह उपभोग के योग्य नहीं है इसलिए उसका लक्ष्य दिया निरुपभोगम भावई अधिभाषितम लिंगम संसर लोक लोकांतर में शरीर क्या करता है घूमता रहता है वही पूर्व उत्पन्नम व्याख्या करने जा रहे हैं पूर्व उत्प्रधानीन आदि सर्गे प्रति पुरुषम एकम एकम उत्पादितम प्रधान ने क्या किया था सृष्टि के आदि में सब प्राणियों के लिए एक एक हर पुरुष के लिए सूक्ष्म पैदा किया किसने प्रधान ने आदि सर्गे प्रति पुरुषम एक एकम उत्पादित एक व्यक्ति के लिए एक एक क्या उत्पन्न किया सूक्ष्म शरीर कैसा था असक्तम अव्याहतम शिला कितना सूक्ष्म था इतना अव्याहत गति थी व्यात्म रुक जाना अव्याहत्मा ने न रुकना उस शिला में भी प्रविष्ट हो सकता है इसलिए ये इनमें भी क्या है सूक्ष्म शरीर है पेड़ में वृक्ष में किसमें सूक्ष्म शरीर तो सब में घुस सकता है इसीलिए क्या कितना अव्याहतम असक्त का अव्याहतम असक्तम अव्याहतम पत्थर के अंदर भी घुस सकता है नियतम आ चादि सर्गा सर्गात आ च महाप्रलयात अवतिषते मन सृष्टि से आ च आदि सर्गात आश्द आंग उपसर्ग है ना आंग मर्यादा अभिविध्यो आप लोग यदि पढ़े होंगे तो आया ना निपात का जनांगल को दी वही दिया इसका सबर्थ तो यहाँ होता आ आदि सरगात माने जब सृष्टि जरी तब से कब तक रहेगा आ प्रलयात प्रलय पर्यंत रहेगा वो सूक्ष्म शरीर वही कहना आ चादि सरगात आ चा महाप्रलयात अवतिष्ठते यह नियत हो गया ये इतना अर्थात अभूत संप्ल स्थान ही नित्यत्म भाष से ऐसा वेदांत में कहा जाता जब से उत्पन्न जब से प्रलय पर्यत वस्तु का रहना यही उसका नियत है वही व्याख्या इन्होंने भी कह दी कि की आसर्गा आदि सर्ग से लगाकर महाप्रलय तंत्र रहना यही उसका नियत नित्यत्व है महादि सूक्ष्म पर्यंत घटा रहा महादहकार एकादश इंद्री पंच तन इन्होंने क्या लिखा है पंच कितना हो गया तब इनके यहाँ पन्द्रह हो गए माने पंच प्राण के स्थान में क्या लिख दिया पंचतन मात्रा पर्यंत वो सूक्ष्म है ना इसलिए कहा महादादि सूक्ष्म पर्यतम इनका जो समुदाय है माने अहंकार और बुद्धि मन इंद्री दस और पंचतन मात्राए पंच, पंच प्राण के स्थान में क्या लगाना है पर पंच तन्मात्राएं यह शांत के अनुसार क्या सूक्ष्म शरीर की व्याख्या है वैक् अहंकार एकादृत इंद्री पंच तन मात्र पर्यतम ऐसा समुदाय सूक्ष्म शरीरम अवकाय कई प्रकार का शांत घोर मूड ही इंद्री अन्य तत्वाद विशेष शांत है उसमें घोर और मूढ़ है क्योंकि इन इंद्रियों से इनमें तीनों गुण है इसलिए कहने जा रहा है कि इनसे युक्त होने का ये भी क्या विशेष है? है इसमें भी तीन भेद हो जाएं। क्या हो जाएगा विशेष पद बाच्य कहलाएगा क्यूँकी शांत घोर मूढ़ नस्तु एक तरीरम भोग पुरुष से किम कृतम दृश्यम अने शौश के भाई आपने ये शरीर तो मानना ही है पंच ज्ञान इंद्री पंचकर्म इंद्री पंच तन من, औ, और मन और बुद्धि और अहंकार इनको मिलाकर आपने सूक्ष्म शरीर मान लिया तो इसी सूक्ष्म शरीर को मानो सट कौशिक स्थूल शरीर मानने की क्या आवश्यकता है स्थूल शरीर मानने की आक्षेप कर रहा क्या आवश्यक स... क्योंकि ये तो रहेगा कब से कब तक रहेगा जब से सृष्टि हुई और जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक सूक्ष्म शरीर को रहना है तो इसी एक शरीर को मान इसके अतिरिक्त स्थूल शरीर मानने की क्या आवश्यकता है तीन तीन ये प्रश्न उठा रहे हैं ननु अस्ति एतदेव शरीरम यही जो शरीर है यही जो भोग का आयतन है इसी को मान लो भोगायतन जबकि भोगायतन नहीं है निरुप भोगम लिखा संसर निरुप भोगम इससे कोई भी भोग नहीं हो सकता सुख दुख सुख दुखानुभ नहीं हो सकता है इसलिए ननु अस्ति एतदेव शरीरम भोगायतनम पुरुष से पुरुष के भोग का आयतन इसी सूक्ष्म शरीर को मान लेना चाहिए कितम दृश्यम अने शौध कौश के नो शौ जो शरीर है माने तीन माता के अंश थे तीन पिता के अंश थे जायमान जो जा दृश्य जो दिखाई देने वाला स्थूल शरीर है इसके मानने से क्या लाभ है किं कृतम को लाभ दृश्य दृश्य अनेट कौशिक शरीरन इत संसरतीत शट कौशिक शरीरम जहा हायम हायम चो फादत थे ये कहना चाह रहा है सूक्ष्म शरीर क्या करता है सूक्ष्म शरीर सट कौ से शरीर को ग्रहण करता है फिर ग्रहण करके वो छोड़ता है और छोड़ छोड़ करके हायम हमने तक तक छोड़ छोड़ करके नया नया लेता रहता है शरीर कौन सा सूक्ष्म शरीर इन जब बुढ़ावा जीर्ण यथा भी हाय वाली स्थिति हो गई तो ये क्या कहता संसर कथम संसर थी थोड़ा सुंदर उसका लिख रहे हैं कि उपातम उपातम सट कौशिक शरीरम जात जो पहले उसने उपात मैंने गृहित किया था ग्रहण किए गए शट शरीर को जात मैंने तजती छोड़ता है और हायम हाय मान छोड़ छोड़ करके क्या उपादत्य और नया नया लेता है उपादत मैंने ग्रहणाती यम माने माने तकवा तकवा कस्मात क्यों ऐसा करता है ये निरुपभोगम यथकौशिक शरीरम बिना सूक्ष्म शरीरम जब तक सट कौशिक सूक्ष्म शरीर का प्रवेश नहीं होगा तब तो वो भोग नहीं कर सकता जब सूक्ष्म शरीर के अंदर घुस जाएगा तब तो ये क्या करेगा सुख दुख अन्य का साक्षात्कार कौन कराएगा स्थूल शरीर कराएगा परंतु कब कराएगा जब सूक्ष्म शरीर का संबंध होगा और केवल सूक्ष्म शरीर भी केवल उपभोग का साधन नहीं है ये दोनों मिलकर के इसलिए सूक्ष्म शरीर भी मानना आवश्यक है स्थूल इस शरीर इसलिए मानना कि सूक्ष्म शरीर स्वतः उपभोग नहीं करा सकता स्थूल शरीर के माध्यम से तो कोई कहे स्थूल शरीर ही मान लिया जाए तो फिर स्थूल शरीर यही पढ़ा रहेगा तो लोक लोक अंतर गमन नहीं हो पाएगा तो ये हमारी व्यवस्था नहीं बन पाएगी कि, कि किसने पूर्ण किया किसने पाप किया इसलिए वो भी मानना आवश्यक है निरपभोगम यथा शट कौशिकम शरी बिना सूक्ष्म शरीरम निर्भोगम तस्मात संसर निरुप भोग है इसलिए वो अपने भोग के संपादन करने के लिए एक एक शरीर को ग्रहण करता मरने के बाद उसको छोड़ता है फिर दूसरे शरीर को लेता है इस प्रकार से भोग का साधक बन जाता है अर्थात धर्म धर्म पूर्वक जन्मांतर के जो धर्मा धर्म पूर्वक उसके द्वारा वो सब भोग करवाता है अब कहा नीमित संसार संसार का के अध्यक्ष इसके आधीन है हम सब लोगों परिचित्रता दिख रही है कोई विद्वान है कोई मूर्ख है कोई प्रयत्नशील है इसमें क्या अंतर है तो अदृष्ट हमारा भगवान तो समान है भगवान उसमें भी लिखते हैं ब्रह्म सूत्र में भगवान तो क्या आए हैं उनको समानता में किसी भी सह का आवास न एक सूत्र उसके द्वारा उनमें समानता विषम भाई अभ्याम निर्गहण अभियान उसमें विषमता है न दोष है परमात्मा में समानता है जैसे वृष्टि होती है तो वह थल में भी वृष्टि होती है और जल में भी होती है और वृष्टि सबके लिए समान है उसी प्रकार यहाँ ये बात के ननु धर्मा धर्म निमित्तम संसार जितना भी संसार है प्रपंच है महद से लगा कर और हमारे उपभोग पर्यत इसमें हमारा अदृष्ट ही कारण ये पीछे बताएं इसी शंकर में वही बात का पुनः आ रहे हैं कि ये संसार क्या है धर्मा धर्म निमित्त संसार इसमें सब का धर्मा धर्म जुड़ा हुआ है संसार न तो सूक्ष्म शरीर से अस्तित धर्मा धर्म निमित्त जो संसार है ये संसार धर्म धर्म उसमें सूक्ष्म शरीर का क्या संबंध है संसार थे कहना चाहिए पूर्व पक्ष का न सूक्ष्म अस्थित मन संसार होगा यदि संसार का युग न तो कैसे संसार थी फिर आता जाता क्यों है इसने कहा अताहा भाव अधिभाषित जो भाव थे धर्म ज्ञान वैराग्य ईश्वर ये आठ कौन भाव थे सात्विक चार सात्विक थे और अधर्म अज्ञान अनिश्वर अविराग ये कितने थे हमारे तामस अद्य वसाय बुद्ध धर्म ज्ञान वैराग्य तस्माद् तस्मा परमसम ये पीछे कार्य का में आया था उसी बात को इन्होंने लिख दिया भावक मतलब जो बुद्धि के धर्म आधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर अनश्वर रूपाणि भावा उससे अन्य कौन है आठ भाव किसमें बुद्धि से अन्य कौन है में। बताया किसी ने कहा आप कह रहे हैं कि ये भाव किसमे रहता किसमें शरीर में तो कोई आक्षेप कर सकता है सकते बुद्धि में रहते हैं भाई किसमे नहीं रहते हैं बुद्धि के गुण बताए गए हैं अद्य बस आयो बुद्ध धर्म ज्ञान अवैध ये क्या है सात्विकम एक तस्मा विपर्यस्तम तामसम इससे जो विपरीत है वो तामस है माने अज्ञान अनश्वर्य और अधर्म ये सब क्या है हमारे तामस वाले हैं तो ये सब बुद्धि में रहते हैं सूक्ष्म शरीर में तो नहीं रहते हैं तो कहे बुद्धि में रहते हैं बुद्धि इसका अंग है सूक्ष्म शरीर का ये तो कहाँ रहते हैं सूक्ष्म शरीर में भी रहते हैं इसे <स्थास्था> वही भावे नितम धर्म धर्म ज्ञान वैराग्य अवैराग्य ईश्वर यान ईश्वर बुद्धि उससे युक्त बुद्धि है औ बुद्धि से तद निवित बुद्धि सूक्ष्म शरीर तद भी भावीर उससे युक्त होने के कारण क्या अधिभाषित इसे वर्तमान में किसी पार्टी का आदमी जीता वह पार्टी का बड़ी पार्टी से दे संबंधित हो छोटा भी क्या माना जाएगा बड़ी पार्टी का ही अधिमान लेता है वही कहना अधिभाषितम भवती वही भावीर अभिभाषित यथा सुंदर देने जा रहा है सुरभि चंपक संपर्क देखो सुरभि सुनगंध वाला जो चंपक है उसके संपर्क से वस्त्र में गंदाई और जो वस्त्र पहनेगा उस व्यक्ति में वो गंधा आएगी आएगी नहीं आएगी कितना सुंदर है सुरभित चंपक संपर्क वस्त्र आमोद भाषितम उस वस्त्र में वस्त्र से जो युक्त व्यक्ति भाषितम भवति वही क्या प्रसन्नता से युक्त हो जाता आमोद मान प्रसन्नता भाषितम भवती तस्माद भावई अधिवासी तत्व संस मन भाव से अधिभाषित है मन संस्कार रूप में पड़े हुए वो संसर इसलिए वो आता और जाता है कस्मात पुनः प्रधानम महाप्रलय तत्म तिषति इसे प्रधान तो रहता महाप्रलय में अब सूक्ष्म शरीर क्यों नहीं रहता है महाप्रलय में तो कह रहे इत्यता लिंगम लयम गच्छतीलिंगम यहाँ लिंगकार दूसरा का लीनम अर्थम गमित एक था अब यहाँ अर्थ क्या किया लिंग का प्रकरण के साथ हो गया लयम गच्छतीलिंग लय को प्राप्त हो जाना और यह सामान्य अर्थ क्या होता है लीनम अर्थम गमयती छुपी हुई अर्थ को बताया वो लिंग है यहाँ बनी छुपी हुई है और धूम छुपे हुए को बताने जा रहा वहाँ क्या किया है लिंग हेतु का तो वो क्या वित्पत्ति है वहाँ पर लीनम अर्थम गमयती थिंगम और यहाँ लिंग का अर्थ क्या कर दिया लयम गी थी लिंगम जो लय को प्राप्त हो जाए वो लिंग है इति हेतु ऐसा हित चास्य लिंगत इसलिए वो लिंगत क्यों है वो क्योंकि वो लय को प्राप्त होता है परन्तु प्रधान लय को नहीं प्राप्त क्यों उसे कोई कारण नहीं है अब हर कार्य अपने कार्य में लय को प्राप्त होता है और प्रधान का कोई कारण नहीं इसलिए प्रधान का लय नहीं होता कोई कहे प्रधान का लय क्यों नहीं होता क्यूँकी प्रधान से नित्यत्वाद किसी का कार्य नहीं हेतु मध्य नहीं है वो हेतु मध्यक्त है और अब क्या हेतु मध नही है अब आया इसलिए इस प्रकार से वह सूक्ष्म शरीर को लिंग कहता है क्यूँकी लय को प्राप्त होता है इसलिए लिंग यहाँ विनमान मा गमयति बोधयति बोधयती इसलिए लिंग कहलाया पर कितनी सुंदर की लयम गच्छति अर्थात जा ब्रह्म ज्ञान किसी से क्या लय को प्राप्त है लिंगम है अब यहाँ पर इकतालीसवी कार्य को प्रक्रम कर बुद्धि रेखा सा हंकार इंद्रिया कस्मान न संसरती अरे कहा भैया बुद्धिया अकेले चली जाए अथवा अहंकार से इंद्रिय क्यों नहीं जाती है सब मिलकर क्यों चलते हैं एक, एक क्यों नहीं दौड़ रहे हैं बुद्धि कहा सहंकार इंद्रिया कस्मान न गां अहंकार के इंद्रियों के सहित एक केवल बुद्धि क्यों नहीं जाती है सब क्यों जाते है मन भी क्यों साथ में जाता है सूक्ष्म शरीर वही चली जाए तो न कसमान संसर थी सूक्ष्म शरीर नाम अप्रामिकेन इनका सूक्ष्म शरीर ये जो सूक्ष्म शरीर अप्रामाणिक है आप, आप बुद्धि को मानते ही हो तो वह एक जो बुद्धि अपने अहंकार इंद्रियों के से यही आएगी जाएगी अतर सूक्ष्म शरीर मानने की क्या आवश्यकता है उस पर लिखने जा रहे चित्तम यथाश्रय मृत चित्रम यथाश्रय मृत स्थान वादिभ्यो बिना यथा छाया तद बिना विशेष न तिष्ट जब तक हमको भित्ति नहीं होगी तब तो तक तो चित्र बना सकते हैं नहीं बना सकते इसलिए चित्र के बनाने के लिए आश्रय की आवश्यकता है छाया किसके बिना नहीं होगी जब तक वृक्ष कोई नहीं तब तक छाया नहीं हो सकती वही कहने ऐसा लगाइए आश्रम वृत्ति यथा चित्रम न तिष्ट जैसे आश्रय के बिना चित्र नहीं रह सकता है उसी प्रकार स्थान बिना किम न यथा न छाया तिषति वृक्षादि के बगैर छाया नहीं रह सकती जब छाया के लिए कोई न कोई वृक्ष आदि चाहिए तदव बिना विशेष ही विशेष कौन तेरा शांत घोर और मूड इनके बिना निराश्रयम बिना आश्रय की लिंगम न तिष्ठति मतलब सूक्ष्म शरीर नहीं रह सकता है तदवत बिना विशेषरीर विशेषरीर तदवत बिना निराश्रयम लिंगम न तिष्ठति आश्रय के बिना यह लिंग शरीर नहीं रह सकता है तो विशेष अभी पीछे हम लोगों ने कहा विशेषाह के संति उनका कहा तन मात्राणी है अविशेष और पंचभूत है विशेष घोर और शांत ये सब क्या पद बाच है विशेष ये भी रहेंगे मान शांत घोर और मूड एशेषाहक्ष्म और और, और अविशेषाणी तन मात्रा नी वही यहाँ कहने जा रहे हैं इसलिए उनको किम करतम अतः कहने जा लिंग लिंग ज्ञापनाद बुद्धिया लिंगम ये कह रहे हैं अब दूसरा विपत्ति यहाँ कहने जा रहे हैं लिंगनाद व्याप्ति पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वक अनुमान होता है तो लिंगनाद का अर्थ क्या ज्ञापनाद माने ये ज्ञापन करते है कौन बुद्धियादि किसको लिंगम इसलिए इनका नाम है लिंग माने उस आत्मादि को बताने के कारण ये अब क्या हो गया लीनम अर्थम वाली विम गति वाला नहीं है लिंगनाथ माने ज्ञापनाथ मन यहा लि लिंग शब्द की व्यपत्ति दूसरी अर्थ कहने जा रहे हैं मन लिंग, लिंग, व्यापथ धर्मता ज्ञान पूर्वक जो अनुमान है माने सूक्ष्म शरीर के अवस्था का साधक है जन्म मरण वही का ज्ञापन बुद्धियाद यो लिंगम तद अनासितम नतिष्ठति बिना आश्रय के नहीं रह सकता है अतः जन्म प्रयाण अंतराले बुद्धियाद या मन उत्पत्ति होना और प्रलय माने मरना उत्पत्ति होना तो संबंध होना शरीर के साथ अपराण माने इस शरीर के साथ वियोग होना इसकी मध्य में अंतराल बीच में एक चीज क्या मानना आवश्यक है बुद्ध्यादया प्रत्युत्पन्न शरीर आश्र हर शरीर के आश्रित बुद्धियादी हैं। प्रतिपुन्न पंचतन मात्रा वत्ते सती आप कितना सुंदर निकार देने जा रहे हैं कि प्रत्येक उत्पन्न पंच मात्रा वाला होता हुआ सती बुद्धियादिव दृश्यमान बुद्धियादिवत जैसे ये बुद्धि वाला होने से ये सब दृश्य बुद्धि बुद्धि का ज्ञान का विषय है इसलिए उन्होंने कहा जन्म प्रयाण अंतरालय बुद्धियादया जनन मरण के बीच में जो आये हमारा जो बुद्धियादि है क्योंकि प्रयाणम मृत्यु और जो अंगुष्ट मात्र जो पुरुष है वह सूक्ष्म रूप से यहाँ उपलब्ध है भगवान कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति। है कि नहीं है अतः हृदय जपेक्षा कहा गया उसी प्रकार यहाँ कहना पहले और बाद में उसी के लिए कहने जा रहे हैं कि जनन मरण के अंतराल में जो बुद्धिदि प्रत्येक शरीर को आश्रित लेकर उत्पन्न होती है पंच तन वाले वो हैं और बुद्धियादित्वात बुद्धियादि वाला होने से दृश्यमान जैसे हमारा जो दृश्यमान बुद्धि है उसी तरह है वो सूक्ष्म वाली भी बुद्धि है बिना विशेष ही विशेष ही माने सूक्ष्मी शरीर ही मैंने यहां विशेष कार दिया बिना सूक्ष्म शरीर को रह नहीं सकता है आग पश्चात्र इसमें क्या प्रमाण है तो वेद प्रमाण है अंगुष्ट मात्रम पुरुषम निष्कर्ष यमो बलाता उन्होंने का अंगुष्ट मात्र जो पुरुष है वह यम राज के बलात्म निकाला जाएगा अंगुष्ट मात्र मन सूक्ष्मता उपलक्षेति तो आपने कहा सूक्ष्म तो कहे अंगुष्ट का मतलब अत्यंत वो सूक्ष्म है आत्मनो निष्कर्षा संभव आत्मा तो निकल नहीं सकता है आपने कहा अंगुष्ट मात्र पुरुषा निष्कर्ष यमो बलात् यम के बल से अंगुष्ठ अंगुष्टमात पुरुष को निकाला जाएगा देखा तो वो तो निकल नहीं सकता व्यापक तत्व तो है इसलिए आत्मनो निष्कर्षा भावे न सूक्ष्म शरीर पुरुषा निष्कर्ष नि निकालता है सूक्ष्म शरीर लेना तदपि पूरी स्थूल शरीर से पुरुष पुरुष उसे क्यों कहते हैं तो वित्पत्ति कर दी याद रखिये पूरी माने स्थूल शरीर इसमें सोता है इसलिए इसका नाम क्या है पुरुष किसका नाम पुरुष रख दिए सूक्ष्म शरीर को इस शरीर में रहता है इसलिए इसका नाम ये क्या हो गया पुरुष सामान्यतया जीव का नाम क्या है पुरुषा पूरी माने शरीर में रहने के कारण उसका नाम क्या है पुरुषा है अब इन्होंने बताया कि या जो हमारा आने और जो जाने है बिना आश्रय के नहीं रह सकता इसलिए सूक्ष्म शरीर मानना हमको आवश्यक है इन बुद्धि एकादश इंद्री और अहंकार से अतिरिक्त इनका जो समुदाय मिलकर बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा मारा कहलाएगा सूक्ष्म शरीर अब दूसरी बात कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर अस्तित्व उपाध्य मान ये सूक्ष्म शरीर इतनी चित हो गया ये कैसे आता जाता है ये बात आपने नहीं कही संसार दी उसका आप हेतु बताने जा रहे है अत सूक्ष्म शरीर अस्तित्व उपाध्य जो बयालीसवा बाया, कारिका का करते लिख रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर अस्तिकम उपादम सूक्ष्म शरीर इकतालीसवा कारिका बताए सूक्ष्म मानना आवश्यक है जैसे वृक्ष के बीच छाया नहीं रहती है और क्या नहीं आश्रय के बिना चित्र नहीं रह सकता है उसी प्रकार जो वृद्धि है जब बिना किसी आश्रय के नहीं रह सकती है जो आश्रय है उसी के नाम है सूक्ष्म शरीर है अब वह सूक्ष्म शरीर आता और जाता कैसे संसर्ग कैसे करता है किसी हेतु से तद उभयम आहा यथा संसरती मन जिस प्रकार से जाता है पद्धति बताएंगे अब किस कारण जाता है उस हेतु को ही बताने वाले हैं पुरुषार्थ निमित तो हेतु निमित्त नैमित्तक प्रसंग प्रकृतिर्भुत्त योगात नटवत विवतिषते लिंगम उन्होंने कहा सूक्ष्म शरीर संसरण पुरुषार्थ एवं हेतु पुरुषार्थ हेतुकम इदम संसरण सूक्ष्म शरीर का संसरण है उसमें निमित्त कौन है पुरुषार्थ है पुरुषार्थ माने वही दो चीजें पुरुष माने भोग और अपवर्ग भोग अपवर्ग का इनके यहाँ क्या नाम है पुरुषार्थ ऐसे चार पुरुषार्थ है धर्म काम मोक्ष मोक्ष का नाम अपवर्ग है धर्म अर्थ काम ये तीनों भोग के अंदर ही आ जाते हैं इसलिए उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने भोग तो इसीलिए उन्होंने कहा भोग और अपवर्ग जो दोनों जो पुरुषार्थ है पुरुषार्थ ही इस सूक्ष्म शरीर के संसरण में आने और जाने में कारण है और उसके अंदर ऊपर लगा धर्मादिचा ये हो गया हेतु हो गया पुरुषार्थ हेतु धर्म और धर्मादिचा प्रवर्तकन कारण धर्मादि के निमित्त नैमित्त कब प्रसंग तो निमित्त और नैमित इनके कारण जाता है वही कह निमित्त नित वह अपने आप लगाने वाला निमित्तम की मस्ती धर्म क्या लिखा उन्होंने निमित्तम धर्मादिकम और नैमित्तिक धर्म से बना ये शरीर हम लोगों के जो मनुष्य शरीर किसके अधीन है धर्मा धर्म के इसलिए यह हो गया नैमित्तिक और धर्मा धर्म हो गए निमित्त इसलिए उसकी वित्पत्ति कह निमितम मान कृतम माना जाए स्तूल जो शरीर है वो धर्म आदि उसका कारण है अब वही लेकर नजारे यहाँ निमित्त नैमित्त प्रसंग प्रसक्ति के द्वारा नित्य और नैमित माने धर्म धर्म और जो शट कौशिक शरीर है उसके कारण और जो प्रकृति का कैसी इनके यहाँ विभू है वो सबके साथ का संबंध है विभू होने से वो क्या है व्यापक है क्या है हमारा व्यापक है व्यापक होने के सब के साथ संबंध वो तो आएगी और जाएगी नहीं इसलिए लिंग शरीर हम नटवट प्रतिष्ठ थे जैसे नट भार्या आती और जाती उसी प्रकार नट की तरह कौन काम करता है लिंग शरीर प्रकृति नहीं करती प्रकृति तो एक जगह रहती विभु व्यापक है आने जाने वाला कौन है तो बुद्धि अहंकार और हमारा मन एकादश इंद्रिय पंच तन मात्राए सूक्ष्म क्यों आते हैं उसमें पुरुषार्थ इनका कारण है गमन का किसके माध्यम से गमन करते हैं तन तो निमित्त नियमित के द्वारा करते हैं हैटविष्ठ तेलिंग पुरुषार्थ इन हेतुना प्रयुक्त पुरुषार्थ रूप हेतु का प्रयुक्त मन प्रयोजक प्रेरक है प्रवर्तक है और स्थूल शरीर ग्रहण छ माने इनका प्रवर्तक हो गया और जो स्थूल शरीर हो गया हमारा नैमित्त और निमित्त हो गया धर्म आधी इनके हेतु हो गए कारण प्रवर्तक ये प्रवर्तक है वही कहने जा रहे हैं निमित्त नैमित्त कप प्रसंग निमितम धर्मादि नैमित कम तेस तेस निकायसु यथा मन जिन जिन शरीरों में निकाय मतलब शरीर मन मानो का शरीर है छठ का उसी का अलग अलग सबके है ना ये लेकर यथायथम शट कौशिक शरीर ग्रह सट कौशिक शरीर का ग्रह अथवा वायु शरीर का ग्रह स्थूल एक ग्रहण करना है क्या करना हमको स्थूल शरीर का ग्रहण का जो कारण है वो हुआ धर्मा धर्म वही कैसा धर्मा धर्म है वो लेखन निमित्त प्रभाव माने जो हमारा स्थूल शरीर वो धर्मा धर्म के निमित्त से पैदा हुआ निमित्त नैमित्त कं निमित्त नैमित्त और तत्र या प्रसंगामने प्रसंगामने प्रसक्ति माने प्राप्ति तो निमित्त नैमित की प्राप्ति के कारण वह सूक्ष्म शरीर आता और जाता है कथम नटवत लिंग मन सूक्ष्म शरीरम यथा दटस्य नटस्ता भूमिका विधाय परशुराम वा शत्रु व वस्त्र राजो वगती जैसे कहने का नट क्या करता है एक एक भूमिका को हट हट करके नई नई भूमिका करता है इतना कितना नटस ताम ताम भूमिकाम मन उस उस भूमिका विधाय कर करके पहले वो आया परशुराम बन के आया फिर पर्दा के बीच चल गया तो क्या बन के आ गया अजात शत्रु बन करके आ गया फिर चला गया तब तो बस राज बनकर के आया गया सब आए नाटक में इसलिए कहना एक ही व्यक्ति उन उन भूमिकाओं को विधायक मान संपाद्य परस राम भी वही बन गया अजात शत्रु वही बन गया बस राज वही बन गया तद ती प्रकार यह सूक्ष्म शरीर कदाचित अत्यंत पुण्य होने के कारण वायवी शरीर बन सकता है कदाचित क्या हो सकता है जलीय शरीर बन सकता है कदाचित शटकौशिक बन सकता है कदाचित वृक्ष भी बन सकता है यही हो क्या हो गए नट की तरह ये इसकी भूमिकाएं हो गई स्थूल शरीर हैं ग्रहण क्या कोई देवता बन सकता है वो कभी क्या बन सकता है मनुष्य बन सकता है पशुर बन सकता है वनस्पति ये वनस्पति में क्या होता है? जीव होता है इसलिए वनस्पति रवती सूक्ष्मम शरीर कौन शरीर ये सब सूक्ष्म शरीर होता है कुतस्तः पुनर् अस ईदृश महिमाकाय महिमा का भैया कहा इस प्रकार की महिमा ही ये क्यों इसकी महिमा ऐसी हो गई महिमा पुल्लिंग शब्द है कुतस्तः अस्य सूक्ष्म शरीर ईदृशो महिमा हा। महिमा महिमानो महिमान माने इस प्रकार का जो महिमा है कि ये नट की तरह नाना शरीर नाना जो सूक्ष्म नाना योनि में चला जाता स्थूलता को कर लेता है इसमें कारण क्या है कप्रकृत विभुक्त योगा क्योंकि प्रकृति का सबके साथ संबंध है प्रकृति का क्या है सबके साथ संबंध है इसलिए भी सबके साथ संबंध जोड़ लेता है वही करा प्रकृति मन भई रूप वैश्वरूप रु... से नाना रूपत्वात इसीलिए वैश्व रूपयात प्रधान से परिणामो अयम अद्भुत प्रधानस्य अयम परिणामो अद्भुत वह प्रधान जो प्रकृति है उसका परिणाम अत्यंत विलक्षण है क्यों है विश्व रूपयम नाना रूपत्व वो नाना रूप का धारण करता है यही प्रकृति का क्या है परिणाम की अद्भुतता है यही इस परिणाम की क्या है महिमा है पार।